सर पर आज हम फिर सत्संग गंगा में एकत्र हुए हैं गोविंद ऋग्वेद ब्रह्मसूत्र एवं भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का अमृत पान करते हम सब अपने जीवन को बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं पहली बार हम अपने करीब हुए हैं और हमने जाना कि धर्म और संप्रदाय ये कभी एक नहीं संप्रदाय एक सीमित सोच का सुंदर घर है लेकिन धर्म तो सृष्टि विज्ञान को जानना है अपने होने के कारण खोजने हैं और अपने को पढ़ना है और क्योंकि एक आत्मा ही हम सबको उत्पन्न कर रहा है तो धर्म में भेद नहीं होता सांप्रदायिक सोच सांप्रदायिक सामाजिक होने के कारण भेद करती है तो इसलिए एक सांप्रदायिक धर्म है और एक स्वधर्म है स्वधर्म ही आत्मधर्म है और यही सनातन धर्म है क्योंकि आत्मा को ही सनातन कहा गया है जहां कोई भेदभाव नहीं जहां अपने को पढ़ना है अपने को पहचानना है और जीवन के क्षणों को में बनाना होता है कि जब साथ कुछ जाना नहीं प्रत्येक सांस और धड़कन परमेश्वर ने उछावर भाव से प्रभु स्वयं हमें दे रहे हैं बल के घटघटवासी श्री राम वो जीव मात्र को बनाते हैं खिलाते पिलाते हैं वही मट्टी से आना लाते हैं और आत्मा बन करके अंतरात्मा के रूप में यज्ञ के रूप में वही उसके जूठे भोजन को शबरी के जूठे वीरों का प्यार देते एक एक सांस एक एक क्षण अर्पित करते हैं जीव मात्र पर जब परमेश्वर इतने भी विनम्र रहे, इतने दयालु हैं और कभी जताते भी नहीं हैं क्या तुम में से किसी से कहा उन्होंने कि मैंने तुम्हें सांसें दी या धड़कने कहा कभी कहा आत्मा ने कि बालक तो मैंने ही बनाया था तू क्यों ऐठी फिर रही है कहा कभी ना तो अति विनम्र है वे श्री राम है आत्मा है वे। आत्मा ही परमात्मा का लीला अवतार है खाली परम हटाया है परमात्मा से तो बाकी आत्मा रहेंगे। तो जब मेरा प्रभु इतना दयालु है इतना विनम्र है न्यौछावर होकर के मुझ पर जी रहा है और मैं उसका बनाया हूं और संकीर्णताओं के लिए जिंदा हूं तो क्या मैं अपने पिता को बनाने वाले को गाली नहीं दे रहा जो राम के होंगे वो तो न्यौछावर बन कीजिए कि प्रभु जब आप न्यौछावर भाव से मुझे सांस धड़कन जीवन का प्रत्येक क्षण दे रहे कोई इच्छा नहीं रखते तो नारायण पुत्र हूं आपका सौगंध है आपकी, आप ही के भाव में आपके सचराचर पर न्यौछावर बन के कीजिएगा भजन गाने से कोई कल्याण हो ऐसा संभव नहीं है लेकिन भजन क्यों गाया है उसको जी डालो अतिशय कल्याण हो जाएगा उससे उल्टे मत जीओ वही बन के रहो भजन गाने से थोड़ी देर का मनोरंजन भी हो सकता है थोड़ा भाव भी जग सकता है लेकिन इतना काफी नहीं है तुम्हें तो एक बहुत बढ़िया साबुन चाहिए पहले अपने मैल धोने के लिए और यह तो जल भर भी नहीं है को जियो जी की दिखाओ तो भजन भजन है व्रत व्रत है पूजा पूजा है पाठ पाठ है और उसके न्यौछावर बन के जियोगे तो उसी को पाओगे और मैं और मेरों की संकीर्णताओं में रहोगे भेदभाव में रहोगे तो उसको नहीं पाओगे उसकी भीख भले पा जाओगे बस लेकिन वो नहीं मिलेगा कहते हैं दो बहने हैं जिन्होंने हर आदमी को तबाह किया हुआ है ट्विंस हैं वो जुड़वा हैं और ये दोनों शैतान की भी शैतान हैं एक का नाम है अपेक्षा क्या नाम है अपेक्षा एक का नाम है अपेक्षा और दूसरी का नाम है उपेक्षा उपेक्षा एक में आ लगाए दूसरे में उ लगा है अपेक्षा और उपेक्षा यही विषयांत जगत की जननी है जब तुम सबसे अपेक्षा करते हो सब लाए मेरे को दें तो सबके मन में इसके काउंटर पे इसी की जुड़वा बहन उपेक्षा विकराल होकर खड़ी हो जाती सब तुमसे घृणा करते हैं बड़ा मतलबी है देखा और अपेक्षा और उपेक्षा के बीच में तुम्हारा सारा जीवन सर्वनाश को चला जाता है आज यदि अपेक्षा छोड़ दो उपेक्षा तो मर जाएगी क्योंकि एक हटी तो दूसरी का पता पता नहीं रहेगा कि नारायण हम आपके हैं प्रभु बस आपके हैं गोविंद जब आप नौछावर होकर के मुझे सांस धड़कन और जीवन का प्रत्येक प्रत्येक्षण दे रहे हैं मैंने अपेक्षा छोड़ी गोविंद आपका हो गया आपसे हटके आप कहीं अपेक्षा नहीं जाएगी कोई इच्छा नहीं जाएगी प्रभु आप ही का रूप बनके आपका निमित्त बनके संसार की सेवा करूंगा और जैसे गोविंद रखोगे वैसे रहूंगा तो अपेक्षा गई तो उपेक्षा भी चलेगी और सारा संसार तुम्हारा है सचराचर का प्यार लो और परमेश्वर का प्यार लो अंत भी अनंत होगा बठकना नहीं पड़ेगा तो सदा याद रखो कि अपेक्षा घटाते जाओ उपेक्षा भी घटती जाएगी और जब हर जगह तुम अपेक्षा इच्छा मतलब लेकर के चलोगे मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं तो उसका अंतर्मन कहता है फिर मैं आपसे आपकी उपेक्षा करता हूं आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो घटिया हो हाँ, जहां अपेक्षा की है वही उपेक्षा की है याद रखना मेरी बात और जो जो एक से निकल जाता है दूसरे का भी पता नहीं रहता अपेक्षा छोड़ दो कोई तुम्हारी उपेक्षा नहीं करेगा ईश्वर के निमित्त बनकर जीना सीखो मन के जहर निकालता हो और खाली जवानी जमा खर्च में मत भूलो कि सब में आत्मा श्री राम बैठे हैं आपके कोरी शब्दावली किसी को लंबे समय तक भ्रमा नहीं सकती याद रखो आए आज की रिचा में आए कहते हैं उर्धा हाँ, एक एक शब्द आए हैं एक एक अक्षर है इसमें ऊर्धुणा उत देवो न सविता ऊर्धवो वाजस्य सनिता यदंजीभीर वागदभीर वी हव्याम अहे हव्याम हव्याम अहे ये आज की रिचा है ऊर्ध माने ऊपर को यहां पाठ भेद है एक छोटी सी बिंदी हट गई है यहां से ऊर्ध ऊपर को उठाता है उठाते हो ऊ माने ओम ओम के रूप में धारण सृजन संहार के यज्ञों के द्वारा आत्मा के रूप में हे hey ईश्वर शु माने होता है प्रसवित होना अकेले अक्षर का यह अर्थ है आप जो भी संस्कृत की डिक्शनरी शब्द को आपको शु के माने प्रसव ही मिलेगा उत्पन्न होना प्रसवित होना जैसे बीज में से अंकुर का फूट करके बाहर को आना जैसे किसी शिशु का उत्पन्न होना तो कहा उर्द के ऊपर को उठाते हैं उठाता है जो ओम आत्म यज्ञ के रूप में धारण शीघ्र सृजन और संहार के यज्ञ के द्वारा अ उ आ से अ से अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्म उ से उत्पत्ति सृजन सृजक विष्णु या आर उ दोनों हलंत है है ना न से मृत्यु मृत्युंजय महेश ये पूर्ण है मां तो इस प्रकार ऊर्ध्व ऊपर को जो धारण सृजन और संघार के यज्ञों के रूप में जो ब्रह्मा विष्णु और महेश का समन्वित स्वरूप है है ना आप आपने देखा ना दत्तात्रेय के तीन सिर लगे हुए हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश ये ओम है, तो एक प्रकार से हा ये अत्रे मुनि और अनुसुईया की संतान है अत्रि कहते हैं जो सर्वत्र हो जो हर जगह देखा जा सके और अनुसूया निरंतर उत्पत्ति में संलग्न है जो निरंजर सचराचर को उत्पन्न करती जो ब्रह्म है यज्ञ और ज्वालाओं का स्वरूप है अत्रि और अनुसूया और इन्हीं से प्रकट होता है आ उमा अर्थात धारण सृजन संहार ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप घटगट वासी आत्मा जो परमात्मा का लीला अवतार है हा इसे सूक्ष्मता से समझो तो कहा ऊर्जु ओम धारण सृजन के द्वारा शू मानित उत्पन्न करने वाला ग्रहों और नक्षत्रों को जन्मने वाला मट्टी के पेट में समाये हुए उन बीजों से को अंकुरित करने वाला हाँ जीव मात्र के शरीरों में यथा संतति को प्रसवित करने वाला उत्पन्न करने वाला अणा और उन्हें मोक्ष देने वाला अणा माने अकेले अक्षर का भी शब्द का भी अर्थ होता है क्यों क्योंकि संस्कृत जो है वैदिक संस्कृत जो है ये संपूर्ण सचराचर के संस्कारों से संस्कृत है जो सभी के सारे सचराचर के संपूर्ण संस्कारों से समृद्ध है उस भाषा का नाम क्या है संस्कृत है तो एक एक अक्षर का यहां अर्थ होता है खाली एक अक्षर स सा, सामान्य जीव खाली सा, सा, जीव है ना तो इसी प्रकार उर्द ऊता है ऊपर जो यज्ञों के द्वारा उत्पन्न करता है और उत्पन्न किए हुए हम सबको जो यज्ञों के द्वारा पुनः मोक्ष देता है जो हमारे शरीर की एक एक में रश्मि के का, प्रत्येक कण में धरती में सर्वत्र तिष्ठा विराजमान है कण कण में व्याप्त है जो किरण किरण में समाया हुआ है और इस शरीर के प्रत्येक कोष में जिसकी जूतियां विराजमान है देवो ऐसा देवाधिदेव ना हमारा सविता सूर्य आत्मा यज्ञ जो है ऊर्ध्वो वाजस्य ऐसे आत्मा रूपी यज्ञ में ऊपर उठने के लिए वाजस्य सामग्री और संकल्य के रूप में चलो आज भीतर जाए मनसा वाचा कर्मणा अपना सर्वस्वाज यज्ञ में अर्पित कर दें। बाहर का यज्ञ निमित है भीतर का यज्ञ स्व है तो ये यज्ञ सनातन है ये सनातन यज्ञ है स्वयज्ञ है ये। तो कहा ऊर्धवो वाजस्य वाज माने होता है आहुति देना यज्ञ करना है पहले ऋषि में भी पढ़ाया है इंद्रवाजी सुनो अब सहस प्रदनेशु उग्र उग्रा भेरू दि कि हे महान इंद्र हे यज्ञ आज वाजेशु आहूतियों में सामग्रियों में नो माने हमको अब माने ग्रहण करो आज बाहर का कोई कर सांकल्य नहीं आज तो हम स्वयं अर्पित हैं अंतर के यज्ञ सामग्री बाहर जलेगी सामग्री व भीतर जलेगी सहस प्रधन शुचा और जो सहस सहस उपलब्धियां हमने ज्ञान में तप में अध्यात्म में और भौतिकताओं में भी बटोरी हैं। इन सब को आज सामग्री के रूप में वाजेशु आहूतियों के लिए अर्पित कर रहा हूं ओ गुरु ग्रह दिवी क्या है मेरे आत्मयज्ञ आज उग्र हो उग्रतर हो और महाप्रलय हो जाओ सब कुछ तुम में समा जाए ज्योति ज्योति हो जाए अब ये भाव संप्रदायों में तो आ नहीं सकता था तो बाहर की हवन यज्ञ तक बांधे बोले भीतर मत जाना खतरा है पूछो हर सांस वहीं पैदा हो रहा है एक एक धड़कन वही जन्म ले रही है शिशु भी वही बना था तेरा अगली संतति भी वही आई थी वहां मत जाना और खाली निमित जगत में जहां तू केवल ड्रामा कर रहा है बस उसी को सच मान लेना संप्रदायों ने तुम्हें वहीं तक बांधा वेद तुम्हें भीतर लिए जाता है ये वेद की राह है वो सांप्रदायिक सोच है दोनों का भेद आप स्वयं जानो कहा ऊर्धव से कि क्षण क्षण नित्य निरंतर अपने कोसी यज्ञ में अर्पित करता चल सुन गोविंद से अलग मत होना इन ज्योतियों में कृष्ण रूपी अग्नियों को कभी मत भूलना यद अंजीव यंजी भी कि जिसकी अंजुल में जिसके हाथों में आकर के वाहत उसकी अंजुलि में आ गोविंद के हाथों में आ वाहघत और महाप्रलय को जा घट माने मारना और वाघत माने महाप्रलय पूर्णता से मिटने के लिए है ना वाघत अभी ही उसकी अंजलि में समाकर महाप्रलय हो जा सामिग्रीव अर, अर्पित हो जा वी हव्याम अहे है ना वी माने विशिष्ट रूप से हव्याम हव्य होने के लिए पुनः जनमने के लिए यज्ञ होने के लिए तत्क्षणा अहे अहो अहे माने अहो तो इस प्रकार ये पूरी ऋचा का भाव ऋषि का हमारे सामने आया तो अब आपके लिए ये कहना यह कोई मुश्किल नहीं है कि अभी तक जितने मठों और मठाधीशों और संप्रदायों में आप गए उन्होंने आपको भीतर नहीं बाहर ही सब कुछ करने को कहा वेद में पहली बार आपने देखा कि छोटे बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं तो कह रहे हैं बाहर के जगत को बाहर जलाओ ये बाहर का निमित्त यज्ञ है ये निमित्त जगत के हित के लिए है और स्व जगत में आओ वो आनंद की राह पाओ आवागमन से भटकाओं से सदा सदा के लिए छूट जाओ लेकिन हम सब क्या जा पाते हैं भीतर आए देखें ब्रह्म सूत्र में भी क्या कह रहे हैं कह रहे हैं योनिश्च ही गियते योनिश्च ही गियते कि योनि च ही गियते ये संधिविच्छेद हो गए कि ये सत्य है कि जीव योनि के द्वारा ही जाना जाता है जब मानव की योनि में है तो कोई उसे बहल तो नहीं कहेगा मनुष्य ही कहेगा लेकिन इस योनि को बनाने वाला इस योनि में जीव को लाने वाला एक आत्मा है वो ब्रह्म ही है हाँ देखा ना आपने वही बात कह रहा आप लोग बुरा मान जाते जब मैं कहता था शरीर का एक कोष बनाना आता तुमको उंगली बना सकते हो बेटा बेटी कब वही बात यहां कह रहे हैं क्योंकि हर जगह यही कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं कि जैसे एक सख्त जमीन पर कील को मारने के लिए बार बार हथौड़े की छोटी छोटी चोट करनी पड़ती है अगर कस के मार देंगे तो कील मुड़ जाएगी भीतर नहीं जाएगी उसी प्रकार ये रिपीटर इफेक्ट है वेद का गुरुकुल में छात्रों के लिए उनके मन को धोने के लिए रिपीट फॉर रिपीटेड पर्पज एक छोटे बच्चे को मन को पूरी तरह से धो करके और उसे सचराचर के साथ जोड़ना आज किसी शिक्षा में संभव नहीं है यहां तो अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस के लिए बेटे पढ़ाते हो वहां छात्र शिक्षा में नहीं है बस यही सब है और गुरुकुल शिक्षा में छात्र ही सब कुछ है बाकी सब उपरांत है यदि उसने अपने को नहीं जाना तो उसका सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा जैसे आज हम सबका है आपको लगता है आप बड़ी कामयाब जिंदगी जिए हो मैं पूछता हूं जितने बरस जी जी आए हो बर्बाद कर आए हो तुम्हारे पास से तो चले गए हैं सारी जम जमा पूंजी पटोर के उसमें से एक घंटा ही वापस लौटा के दिखा लेकिन अंधता में हर कोई समझता है कि मैं बटोर रहा हूं अब भूल जाता है कि नहीं मैं बर्बाद हो रहा हूं मैं बिखर रहा हूं उसका होकर के भी तो सब होता और उससे हट के जो हुआ वो दुख पीड़ा और तनाव का ही तो कारण बना हा? तो ही थे। कि ये जन्म योनि जो भी है इसे एक ठहराव के रूप में ही हम ग्रहण करते हैं क्षणिक ठहराव ही इसमें योनि में तुमको लाने वाला आत्मा है और योनि में जो यथाजीव जाना जाता है लेकिन वही जीव जब दूसरी योनि में जाता है तो अब वो कबूतर है अब वो बिल्ली जीव तो वही है लेकिन जीव को जीव के रूप में नहीं जाना जाता वो योनि के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है परंतु जीव ना तो योनि है ना उसको बनाना आता है ना उसको उसका निर्माण करना आता है वो तो केवल एक अतिथि के रूप में आता है आत्मा ही उस घर को बनाता है ब्रह्म ही बनाता है यज्ञ के द्वारा ही बनाता है यहां तक ये शरीर तुम्हारा तुम्हारा नहीं है तुमने बनाया नहीं है और जब ये शरीर तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारे बेटा बेटी कहां है तुम्हारे हैं तुम्हारा घर द्वार मकान कहां है है तुम्हारा सच बोलो जब ये शरीर तुम्हारा नहीं है योनिश्चा ही किए थे किस योनि में योनि भर ही तुम ग्रहण किए जाते हो मरते ही तुम्हारा क्या रह जाता है तुम्हारे अपने भी तुम्हारे नहीं रहते अगर सपने में भी दिख जाओगे ना हाँ। सारे डर जाएंगे बोले फिर दिख क्यों रहा है वो जो तुमने पैसा माया बटोरी है वो तो ठीक है लेकिन खबरदार तुम नहीं दिखना गया कराएंगे भगाएंगे तुमको अरे फूक के आएंगे तभी कड़वा ग्रास खाएंगे कहीं प्रेत पिशाच बन के पीछे तो नहीं आ रहा हाँ धुआं लेंगे मिर्चों का भाग जा आप ही रहा है तो कहा योनिश ही थे आज से 45 बरस पहले नौ दिन के नौ प्रवचन दिए थे अब देखो वेद में सब वही घूम रहे स्मृतियां पढ़ाऊंगा सारे ग्रंथ पढ़ाऊंगा सब में यही आएगा और बार बार हर कोई कह रहा था स्वामी जी आप ही ऐसा कहते हो तो बाकी क्यों नहीं कहते अरे वो सांप्रदायिक सोच है हम धर्म की बात करते हैं वो ठकुर स्वाति करते हैं उनको तुम्हारे जेब से पैसा निकालने की जरूरत है हमें पैर की धूल चाहिए आनंद है ये भेद है लेकिन बहुत बार हम इस भेद को भी नहीं जान पाते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि आप सब लोग कोई आप में से धृतराष्ट्र को और कौरवों को पसंद नहीं करता करता है क्या लेकिन फिर भी आप सब धृतराष्ट्र ही जीते हैं हमेशा आंखों से आंखों का प्रयोग नहीं करते हैं। कान से करते हैं एक व्यक्ति जिसके साथ आपका बरसों का आदान प्रदान है बहुत प्यार है और आप उसे बरसों से देख रहे हैं जांचे परखे हैं सब कुछ है और किसी ने कान में फूक मार दी कि ऐसे नहीं ऐसे हैं और आपका दिमाग घूम गया बोलो आंख का देखा झूठा अपना व्यवहार किया परखा बकवास है जो कान ने कहा वही सच है ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भक्ति नहीं पाते उनके सारे पुण्यों का नाश हो जाता है और इसको रामायण में बड़े सुंदर ढंग से दिखलाया गया मानस में श्रवण का उद्गम अंधा है श्रवण कुमार के मां बाप अंधे हैं हम सबने पढ़ा है राम कथा करके आए भगवान श्री राम की श्रवण का उदगम अंधा है और श्रवण कहते हैं श्रवण इंद्रिय कान को कहते हैं कि कान के भैया आंख नहीं होती श्रवण का उदगम अंधा है और यह सच है कि वो इस अंधता को श्रद्धा आस्था और भक्ति पूर्वक कांधे पर लादे घूमता है श्रवण कुमार अंधे मां बाप को और आप भी तो कान से सुनी बात को और जो आंखों से देख रहे जो व्यवहार से देख रहे जिसे बरसों से जान रहे एक कान में फूंका ही वो आपको संदेह आ गया <laughs> बोलो ये रोज की बात है आपकी मानस कहते हो पढ़ी है और मानस में मानस आई ही नहीं तो बताओ कब कहां पड़ी है यह सच है कि वंधता को श्रद्धा आस्था भक्ति पूर्वक कांधे पे लादे घूमता है लेकिन तीनों की परिणति परिणति तीनों की अकाल मृत्यु हुई तो है श्रवण कुमार अकाल मृत्यु को जाता है और उसके अंधे मां बाप उसकी विराह में तड़प तड़प कर जान दे देते हैं तीनों अकाल मृत्यु हो जाते हैं इतनी सारी भक्ति इतनी सारी श्रद्धा के बाद भी इतने बड़े पूजा पाठ और तप के साथ भी ऋषि दंपति हैं। जब उनकी यह गति है तो आप सबकी क्या गति होगी सदगति की दुर्गति महादुर्गति सोचो विचार करो भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है सोचने के लिए कि श्रवण का उद्गम अंधा है यह सच है कि वह अंधता को श्रद्धा आस्था और भक्ति पूर्वक कांधे पे लादे घूमता है लेकिन तीनों की परिणति अकाल मृत्यु ही तो है और श्रवण अंधता के सारे चलाया गया शब्द वेदी दशरथ का दशरथ को अभिशक्त करता है और पुत्र वियोग में राम के वियोग में तड़पता हुआ वो भी अकाल मृत्यु को जाता है उसकी भी सदगति नहीं होती है तो श्रीराम की कथा कहती है कि श्रवण अंधता को नेत्र दो अंधे मत बनो धृतराष्ट्र से घृणा है कौरवों को नहीं पसंद करते हैं और खुद ही कौरव और धृतराष्ट्र अकेले अकेले बन जाते हैं सब कोई और जब भी कोई आपकी कांज में फूंक मार करके आपके दिमाग को भ्रमा देता है तो वह एक बात तो आप में सिद्ध कर जाता है कि आपके सर में अकल वकल नाम की कोई चीज स्कूटना औरत की तरह है सारे राष्ट्रीय नेता जो बस कान फोकने का काम करती हैं सास बहू लड़ाती हैं भाई भाई लड़ाती हैं और सारे घर उ लड़ देती है यह मनोवृत्ति है जिससे आज सारा राष्ट्र संक्रमित है आप चाहो तो सुधर जाओ क्योंकि एक सड़ी हुई सोच आपके इस जन्म नहीं अनंत जन्मों के पुण्यों को खा जाएगी और आपका सर्वनाश कर देगी कहते हैं सत्संग करो न कान फूको न फूकवाओ अपना सीधी राह चलो होनिश्चा ही दे और योनि में हम ग्रहण किए जाते हैं ना कि ये कोई हमारी बपौती है क्या अब हम आ गए तो अभी हमारी ना ना तो हम इसमें एक रोम रोमकूप बना पा रहे ना एक शरीर का कोष बना पा रहे ना इसमें की कि किसी भी प्रक्रिया को हम कर पा रहे वो स्वयं आत्मा आत्म आत्मयज्ञ ही करता है ना इसमें आना हमारे लिए हमारे लिए संभव है ना जाना ही वो लाता है वही ले जाता है और जब ये अस्थिर है इससे जाना होगा तो कौन सा धरती पर स्थाई तो खोजते हैं हम लोग हा कि परमानेंट हाउस हो जाए एक परमानेंट ये हो जाए अरे परमानेंट तो ये ठिकाना भी तुम्हारा ये शरीर भी तुम्हारा तुम्हारा नहीं है तो क्यों ना न्योछावर बन के जी आ जाए कि जे ही विधि राखो राम ता विधि रही हूं। कि प्रभु का आपका हूं अब आप ही का हो क्या रहूंगा अब कोई भूल नहीं होगी अब कभी भी असत्य को नहीं स्वीकारा नारायण असत्य को हां भूलू और आपको ठुकरा करके आपके हाँ श्री मुख पर काली खाल के जब जब मैंने कहा मैं करता हूं तो मैंने प्रभु के रूप को ही तो झुठलाया है अरे कि वो नहीं है मैं ही करता हूं ये दंभ क्यों ये पाप क्यों ये जघन्य अपराध क्यों एक तरफ तो कहते हो कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता और दूसरी तरफ हर पेड़ को हवा दिए जाते हैं, हैं? विधाता की भी विधाता बनने की यह मनोवृत्ति महा सर्वनाशी है इसे छोड़ना होगा ये रामनवमी जो आप मना के आए हैं नवरात्र जो आपने मनाए हैं तो कहा था कि प्रत्येक दिन एक एक इंद्रिय की विषांतता को नष्ट करना है और नवरात्र में सारे न, पाप कपट छल दंभ इन सब को मिटा देना है और भगवान श्री राम के मनोहारी छवि को प्रकट करना है क्या ये नौ दिन आप लोग बिना दंभ के बिना द्वेष के बिना कपट ईर्षा के जिये हैं यदि जिए हैं तो आप धन्य है और यदि इन दिनों में भी आपने पाप किए हैं तो मान लीजिए कि आप आधा पापी हैं क्योंकि जो नौ दिन भी नहीं विनम्र रह सका इन पवित्र दिनों में तो वो कैसे सुधरेगा कहां सुधरेगा और कब सुधरेगा सोचो विचार करो अपने को शाबाशी मत दो अपना क्रिटिकल एनालिसिस करो अपने को पढ़ डालो आए अब महाभारत की कथा में भी चलें। हमारी कथा बीच पर रुकी है कि अम्बा ने आत्मदाह कर लिया हम कथाओं को छूते चल रहे हैं जिससे कि हम लौट कर फिर श्री कृष्ण के महाकाव्य में आ सकें और इस प्रकार अंबा ने इस भावना से कि अगला जन्म हो तो मेरे द्वारा देवव्रत का पिता मय भीष्म का मरण हो और वो अग्नियों का वरण कर गई किसी का बुरा चाहने के लिए पहले खुद भी जलना होता है अंबा क्रोध में जल रही थी अंबा बदले में जल रही थी और अंबा लकड़ियों पर जल रही थी फिर लेगी जन्म तो लेगी बदला बदला किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता आज आपको किसी के लिए मन में घृणा है या द्वेष है या कोई भी बदले का भाव है बुरा था ना आपके साथ बुराई कर गया तो अब वो बुरा था बुराई कर गया तो बताओ उसकी अगली योनि क्या होगी बहुत बुरी योनि होगी तो क्योंकि बुरा जो था तो मान लो कि वो शूकर योनी में गया पर आपने तो कहा आप उससे बदला लेंगे तो आप कहां जाइएगा उससे भी पतनी बदला मुझे कहां से कहां पहुंचा देता और आप हैं कि बदलेबाजी से बाज नहीं आते हैं बदला मेरी सद्बुद्धि का विनाश कर देता है और मुझे भी विभस अपराधी बना देता है बदले ने ही मानवता को कलंकित किया है मनुष्य को पिशाच बनाया है बदला महा पाप है अधा पाप है और जो बदलेबाजी नहीं छोड़ते ना तो उनका उद्धार होता और यदि इसी भाव में चले गए तो जो जिस पतित योनी में जाएगा इन्हें उससे भी पतित योनी में जाकर उसे बदला लेना जरूर पड़ेगा तो बताइए आप एक गल गंदे आदमी से लिपट रहे हो यह छूट रहे हो बोलो बोलो लिपटना प्रभु से था लिपट पतित से गए हो लेकिन अंबा को तो बदला लेना है और बदला लेने के लिए अंबा ने दे त्याग कर दिया जल के राख हो गए, उसने जीवित जल अग्नियों का वर्ण किया और हम भी बहुत बार इसी भावना से दिन रात चलते हैं यदि हम इस स्वभाव को नहीं जीत पाए हैं तो भक्ति हमारे मुकद्दर में नहीं है प्रभु की राह हमें नहीं मिलेगी ऐसे दंभी को महापतित योनियों में जाना ही पड़ेगा विधाता भी बचाना चाहे तो संभव नहीं है जिनकी बुद्धि और विवेक नष्ट हो गए हैं उन्हें बुद्धि और विवेक से हीन पतित योनियों में जाना ही होगा इसलिए अंबा के प्रकरण से संकल्प ले लो कि किसी से बदले का भाव नहीं रखना है ना अच्छा ना बुरा शिले गीता में भगवान ने कहा कि देवों को भजने वाले पितरों को भजने वाले यथा देव और पितर लोगों को प्राप्त होते पुनः आवागमन को आते हैं लेकिन मुझको भजने वाले ही अर्जुन उनका पुनर्जन्म नहीं होता वे पीछे नहीं आते हैं और मैं आत्मा हूं तुम्हारे अंतरात्मा की बात कर रहे हैं मैं आत्मा हूं हे अर्जुन गुडाकेश संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करता हूं हाँ यहां एक थोड़ी सी चर्चा और भी कर दें भगवान ने बहुत कुछ कहा है ना गीता में हाँ तो वो भी ले लेते हैं कहा यज्ञ नाम अधि हमें एक घटना याद आई एक बहुत बड़े महामंडलेश्वर के यहां आज से कोई आधे दशक से ऊपर ही पहले हम बैठे हुए थे क्या लेटे हुए थे वहां पे तो एक बहुत बड़े विद्वान आए सेठ मनीषी आए उन्होंने गुरुवर को दंडवत प्रणाम किया और यही चर्चा उठा दी कि गुरुदेव बहुत प्रकार के यज्ञ हैं वो तो सब हमने सुने हैं आपके श्रीमुख से और विद्वानों से भी लेकिन ये अधियज्ञ क्या है तो महामंडलेश्वर ने उत्तर दिया देखो भक्तराज इसको जानना इतना आसान नहीं होता है बड़े तप करने पड़ते हैं और जब जन्मों के तप एकत्र होते हैं तब इसका रहस्य खुलता है ये इतना आसान नहीं है और उन्होंने चारे क्या क्या उन्हें बता दिए तो लंबा दंडवत करके गए बोले इनके जैसा ज्ञानी फिर कोई नहीं है जानते हैं तो बस यही जानते हैं चले गए बेचारे तो उसके बाद उनके पटु शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव क्या अधि में इतने रहस्य है बोला बेवकूफ सीख ले अभी से अगर हर चीज को सस्ते में उतार दिया तो लोग हमें कहा मानेंगे फिर आ चुके चेले चंदे और चढ़ावे ये बुर हैं सीख लेकिन है क्या आप नहीं जानते भारत सरकार ने बैंकों का अधिग्रहण किया अधि आया हाँ वकील को अधिवक्ता कहते हो बोलो बोलो बोलो लेकिन हर बात को घुमा करके उसको एहसास रखना हाँ, कि पूछने वाला चारों खाने चित हो जाए अरे भाई ये तो बड़े विद्वान इसका नाम आजकल गुरुचेला संसार है गुरुवाई है ये कहा वेर हा यज्ञा नाम अधि कि में अर्जुन यज्ञों में अधि माने सब में व्याप जो सर्वत्र व्यापक यज्ञ है जो आत्मा कर रहा है वो यज्ञ में मैं आत्मा हूं कह भी रहे लेकिन उसको जब तक घुमा फिरा करके कुछ का कुछ बना करके नहीं दिया जाए तब तक आप लोग मानते भी तो नहीं हो उसको अगर किसी ने सरल कर दिया तो <laughs> फिर लगेगा अरे ये तो कोई खास बात नहीं थी हाँ उसको जरा और गहराते जाते और उसको हाँ जादूगरी बनाते जाते तो कहें अरे ये, ये बड़े और फिर भीड़ चल गई क्योंकि समझ में मेरी नहीं आता तो आप बहुत बड़े विज्ञानी हो और जो समझ में आ गया तो फिर बात क्या हुई एक बहुत बड़ी बीमारी हम में रहती है इसी प्रकार उन्होंने कहा वेदानाम वेदो अस्मि तो हे अर्जुन वेदों में मैं साम वेद हूं तो आपने कहा वो जो साम वेद है उसकी बात कर रहे हैं हां हां हां सामंजस्य सुना है आपने उसमें साम है सम्यक भाव से ये काम कर रहे हैं यहां भी है तो वेदा नाम साम वेदो अस्मि यहां कहने का अर्थ यह है कि ज्ञान में भी मैं वही ज्ञान हूं जो प्राणी मात्र में घुला मिला है और सबसे जुड़कर आत्मभाव से जीने की राह है हे अर्जुन वो ज्ञान में हूं वरना तो चारों वेद ही भगवान है तो खाली एक वेद की बात क्यों की ना यहां शाम का अर्थ सामंजस्य से है सम्यक भाव से है संपूर्ण सचराचर में संयुक्त सर्वव्यापी जो सब सर्व में विनम्र होकर समाया हुआ जो ज्ञान है प्राणी मात्र में वो जो वेद वेदमाने ज्ञान वो जो ज्ञान है हे अर्जुन वो मैं हूं क्योंकि मैं आत्मा हूं आत्मज्ञान आत्मज्ञान के ग्रंथ में आपने दुनिया भर की बातें देख डाली और गुरुओं ने दिखा डाली आपको एक श्रीमद् भगवत गीता भी ढंग से न पढ़ी गई तो हम लोग महाभारत महाकाव्य में है इन कथाओं से तत्व तो लेते चलो व्यवहारिक जीवन में यदि कुछ पाना है तो और उसके उपरांत जब विचित्र वीर और चित्रांगद भी संतानहीन मर गए अंबे और अंबालिके के कोई संतति ना हुई यमपुर में कर चुके हैं तभी सत्यवती ने महर्षि पराशर से जो उनका प्रथम विवाह हुआ था पराशर से जो उससे वेद व्यास प्रकट हुए थे पाशर हाँ उनका नाम है ना वेद व्यास का कृष्ण द्वय पायन तो उनको बुलाया ये जो हमारे महाभारत के रचयिता कथाकार हैं जिनसे प्रकट होता है ये अद्भुत काव्य तो उन्होंने कहा कि मैं इस कुल की घातनी हूं कहा नहीं मां आप नहीं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहा विचित्र वीर और चित्रांगत दोनों संतान ही मर गए मेरे इनके कोई संतान नहीं हुई है। ऐसी अवस्था में अंबे और अंबालिके के कोई संतान नहीं है तो अब कुरुवंश का उत्तराधिकारी कौन होगा मेरे कारण ही पिता ने भीष्म देवव्रत ने संकल्प ले रखा है कि वो विवाह नहीं करेंगे तो अब तो कोई उत्तराधिकारी भी नहीं होगा इस वंश का तो कहा वेदव्यास ने उत्तर माते आप व्यर्थ ही शोक कर रही हैं गुरु वंश कभी भी रक्त से नहीं चला है और रक्त से ही वंश चलता है यह बड़ी मूर्ख सोच है इसमें कोई समझदारी नहीं है सोचिए आप ही का बेटा आपने घर के संस्कार तोड़ डाले हैं कल कोई ईसाई या किसी दूसरे संप्रदाय का हो गया तो वो भले जिंदा रहा वंश तो आपका खत्म हो गया लेकिन फिर भी आप बेटे से ही वंश गाते हो संस्कारों से नहीं घरों को संस्कारवान नहीं बनाते हो घर को मंदिर नहीं बनाते हो अब तो बिरले ही घरों में कोई कोई सुंदर सा मंदिर और सुबह शाम की आरती पूजन भी दिखते हो अब तो वो भी नहीं है और अगर वो सब पूजा पाठ तुम्हारे घर में नहीं है तो तुम्हारा वंश तो खत्म हो चुका कोई संस्कार नहीं है कोई संस्कृति का भाव नहीं है तो वंश तो खत्म है बेटों से कहीं वंश चलते हैं चलते हैं सोच से संस्कारों से राह से संस्कृति की भव्यता से उसकी मान्यता से राष्ट्र की बात करते हैं। क्या संस्कार दिए हैं बच्चों को और क्या है पास तुम्हारे धर्मांध होना संकीर्ण सांप्रदायिक होना इसका धर्म में भी निरोध है इसे वेद भी नहीं स्वीकारते लेकिन संस्कृत होना अपने को संस्कारित करना ये तो इसके बिना कोई वंश ही नहीं क्योंकि वंश संस्कार से होता है ना किस बेटा बेटी से होता है समाप्त हो गए वंश उनके जिन्होंने संस्कार तोड़ दिए अपने अपने घर के और जीवन के वो जीते जी समाप्त हो चुके हैं गुलामी हम सबको मिटा गई और हम आज भी गुलाम हैं क्योंकि जब हमारे संस्कार नहीं हमारी संस्कृति नहीं हमारे घर में भी नहीं है तो हम तो मिटे हुए गुलाम हैं वेद्यास तो ने कहा मां रक्त संबंध से ही वंश नहीं चलता ये मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं क्योंकि उत्पन्न तो आत्मा करता है वही बनाता है शिशु को भी उसके रक्त को भी तो फिर रक्त संबंध क्या होता है संस्कार संबंध की बात करो योग्यता ही उत्तराधिकार का प्रमाण है और कुल उसी से चलते हैं कहा कैसे कह रहे हो तुम कहा महाराज भरत ने नौ पुत्रों के होते हुए भी नौ बेटे थे उनके उन्होंने उन्हें अयोग्य घोषित करके एक सैनिक को अपना उत्तराधिकारी बनाया भूम्यु को और उससे आगे फिर यह वंश चला जो कर्म योगी होगा जो दिव्य होगा वही उत्तराधिकारी होता है ये कहना कि रक्त से कोई वर्ण चलता है कोई वंश चलता है ये असत्य है तो कहा तु तो क्या कहते हो कहा आप अंबे और अंबालिके को इनको बच्चे को दिलवा दें एक से अधिक दिलवा दें और जो योग्य होगा वही पूर्व वंश का उत्तराधिकारी होगा और आपने कहा भरत भरा, महाराज भरत से इस देश का नाम भारत भारतवर्ष पड़ा हमारे यहां ऐसा कभी नहीं होता और ना कभी हुआ है भरत सबका भरण पोषण से है क्योंकि आत्मा सबका भरदार है और इस भूखंड के बाद ही जो भारत नाम जाति और संस्कृति है उसने आत्मा को ही सनातन को ही आत्मा को ही ईश्वर माना तो ये भरत खंड कहलाया परमेश्वर खंड कि किसी राजा का नाम भी इसके नामांतर रखा गया होगा बहुत बार और रखा ही गया महाराज भरत से पहले भगवान श्री राम के अनुज हैं श्री भरत और उसके लिए चौपाई भी है मानस में कि विश्व भरण पोषण कर जो हुई रहकर नाम भरत असुई विश्व भरण पोषण करने के कारण ही इस बालक का नाम भरत होगा यही तो है चौपाई में विश्व भरण पोषण कर जोई क्योंकि ये सारे विश्व का भरण पोषण करने वाला है तो भरण पोषण करने वाले के कि इस प्रक्रिया के तो कारण ही इसका नाम श्री भरत होगा बोलो या ये तो नहीं कहा तो वो तो भरत बाद में हुए ये तो पहले हुए हैं दोनों में लाखों साल का अंतराल है ये पूर्व है भगवान राम का काल और महाभारत काल तो उपरांत है बहुत उत्पाद है तो यह किसी व्यक्ति बेटे से कोई वंश नहीं चलता है यह महा अज्ञान है यह तो कबीले वालों की तुम्हारी सोच है औरत तो मट्टी का खेत है हरम तो किसी को भी दिया जा सकता है बेटा हुए तो वही तो कबीले में मेरा नाम करेगा ये वहां से लाए हो संस्कार नहीं है तो जीते जी तुम्हारा वंश खत्म हो गया है याद रखना मेरी बात हो तो कहा ले लो तो कहा लेकिन अगर वो भी योग्य ना हुए तो, तो करने लगे तो फिर मां वो जो बच्चे इनको गोद दिलाया जाए वो, वो बच्चों को लेकर के मेरे सामने से गुजर जाए अब मेरे नेत्रों के नियोग से मैं एक महाकाव्य प्रकट करूंगा और वो काव्य गुरु वंश को सदा के लिए अमर कर देगा तो तू कभी भी कुल घातनी नहीं, नहीं कहलाएगी और इस प्रकार तीन बच्चे गोद लिए गए अंबालिके को अंबे को मिला जो बालक उसका नाम वेदव्यास ने धृतराष्ट्र रखा क्योंकि आप उसको अपने काव्य के पात्र चाहिए और अंबे के बाद जो अंबालिके को मिला उसका नाम पांडु रखा और एक तीसरा बालक उसका नाम विदुर रखा गया जो एक हा दासी को दिया गया कि अब इन तीनों में जो योग्य होगा यदि ये दोनों योग्य नहीं हुए अयोग्य हुए तो भी तीसरे को उत्तराधिकार मिलेगा और इस प्रकार ये तीनों बालक बड़े होने लगे यहां धृतराज शब्द का अर्थ है ध्री धातु है धृत माने पकड़ना जकड़ना उठाना और राष्ट्र माने भूमंडल भूमंडलों को पकड़ने जकड़ने वाला अपने पंजों में खिलाने वाला जो वक्त है जो समय है उसे हम क्या कहते हैं धृत राष्ट्र और आज भी आजकल भी बच्चों का नाम समय तो रखा ही जाता है भले धृत ना सही बात दोनों की एक ही आजकल आज बहुत से लोग आते हैं किसी का नाम समय है वगैरह वगैरह और बहुत बार तो बड़े सुंदर नामधारी आते हैं आए बोले क्या नाम है तुम माना बोले नकुलताइए नकुल माने जिसका कोई कुल ना हो न कुल माने जिसका कोई कुल ना हो क्योंकि ये ज्ञान बुद्धि है मेरे महाकाव्य में और ज्ञान का कोई कुल नहीं होता और जब भी ज्ञानी ज्ञान की परम अवस्था को प्राप्त होता है वो सन्यासी होता है जिसका ना कोई वर्ण होता है ना कुल होता है ना अतीत होता है तो ज्ञान अपनी पूर्णता में न कुल है रख दिया गोविंद तो इस प्रकार तीन बच्चों का नामकरण हुआ और वे बढ़ने लगे एक बार झाड़ियों में कटीली झाड़ियों में गिरने से धृतराष्ट्र की आंखें जाती रहीं और वो अंधा हो गया बहुत प्रयास किए गए बड़े बड़े वैध्य आए लेकिन उसको ठीक नहीं किया जा सका और आंखें तो ठीक नहीं लेकिन किसी चोट के कारण किसी कटीले घाव के कारण उसकी दृष्टि जाती है और उसे फिर बहुत प्रयास के बाद भी लौटाया न जा सका प्रयास होते रहे और इस प्रकार ये तीनों बड़े होते चले गए और जब बड़े हुए तो उत्तराधिकार की बात आई सबसे पहले देवव्रत से कहा गया कि अब आप ही इस उत्तराधिकार को धारण करो तो देवव्रत ने कहा मैंने संकल्प लिया था कि ना मैं शादी करूंगा ना मैं विवाह करूंगा ना मेरे संतान होगी तो वो भी उत्तराधिकार नहीं मांगेंगे और मैंने मसराज के सामने संकल्प लिया था कि मैं गद्दी पर कभी नहीं बैठूंगा मैं गद्दी का उत्तराधिकार कभी नहीं तो इसलिए मैं संकल्पित हूं नहीं ले सकता आप इन दोनों में जो योग्य हो पहले उसको दो और यदि आप दोनों को अयोग्य मानो तो विदुर को दे दो लेकिन पिता में भीष्म गांगे राजगद्दी नहीं स्वीकारेंगे वो अपना वचन नहीं तोड़ेंगे आजकल हम वचन नहीं करते बेचन करते ाली बेचा करते हैं ना बेचन करते हैं वचन नहीं इसलिए तोड़ डालते हैं जब चाहते हैं। जो मन में आया तोड़ डाला जो मन में आया कह दिया हा तो वचन नहीं करते क्या करते है? बेचन करते हैं। अभी बेचते कहो इधर कहो उधर बेचते अभी कहते हमने ये कहा ही नहीं था लेकिन गांगे ने कहा कि वो वचन नहीं तोड़े और राम की कथा में भी हमने पढ़ा कि रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए पर हमारे वचन नहीं बेचन है बेचन हाँ बेचा करते हैं बेचने के लिए है सब वचन बेचन हो गए हैं हाँ। भजन भोजन हो गए हैं बस यही कुछ रह गया सिर्फ नाटक जिस भजन को गाया अभी अरे उसको डूब के जिया भी क्यों नहीं बस चबा के छोड़ दिया उसे क्यों क्या प्रभु से भी अतिशय मनोहर कुछ है क्या उनको पाने की तड़प से आगे भी कोई तड़प हो सकती है और उनके साथ ये दुराग्रह क्यों और तब हुआ के पांडु को ही शूरवीर पांडु को ही गद्दी पर बिठाया जाए वो बिठाए गए। और कृष्ण की बुआ हैं, वसुदेव की जी की बहन कुंती के साथ उनका विवाह हुआ वो सम्राट बने और वो साम्राजी कह और इस प्रकार ये पीढ़ी सत्ता में आई गुरु वंश का उत्तराधिकार पांडु ने पाया बहुत ही योग्य हैं तपस्वी हैं ज्ञानी हैं और सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान अस्त्र शस्त्र सब में पारंगत हैं और वो नृत्य प्रति अपने बड़े भाई धृतराज को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद और आज्ञा लेकर के ही गद्दी पर आते हैं और बड़े सुचारू ढंग से वो राजपाठ को देख रहे हैं समय मर्यादा में हैं आए ऋषा दौरा लें अब इसको हम ऑटो सजेशन में ले रहे हैं ऊर्ध्व तिष्ठा देवो न सविदा ऊपर को उठना है उस राह पे जाना है जो आत्मा के यज्ञ की है आत्मा जो यज्ञों के द्वारा ही हमें अन्न में और अन्न से शिशु के रूप में जन्मता है आज उसी आत्मयज्ञ में व्याप्त होकर ना मोक्ष के लिए उतई तिष्ठा उसकी ज्योतियों में हम सबको बैठना है रोम रोम उसकी ज्योतियों को बिठाना है अरे आप कोई गलत काम नहीं करेंगे कोई गलत सोच नहीं होगी इस महान